संक्षिप्त महाभारत आश्रम पर्व युधिष्ठिर आदि के देखना और का ऋषियों तदनंतर रात भी जाने पर राजा युधि पूर्वान्हकालीन नैतिक नियमों से निवृत्त होकर धतराक्ष की आज्ञा ले मुनियों के आश्रम देखने के लिए चले उनके साथ भीमसेन आदि चारो भाई अन्तहपुर की नौकर चाकर और पुरोहित भी थे उन्होंने सुखपूर्वक भिन्न भिन्न स्थानों पर घूम कर देखा प्रज्वलित है और स्नान करके बैठे हुए ऋषि मुनि आहुति दे रहे हैं तथा कहीं कहीं वेदों का स्वाध्याय करने वाले द्विज अपनी मनोहर ध्वनि से आश्रमों की शोभा बढ़ा रहे हैं उस समय राजा युधिष्ठि ने तपस्वियों के लिए लाए हुए सोने और तांबे की कलश मृगचर्म, कंबल, श्रुक, सुवा, कमंडलु, बटलोई, थाली तथा लोहे के बने हुए जो जो धर्मां्मा राजा युधि आश्रमों में घूम घूम कर धन बांटने के पश्चात धृतराष्ट्र के आश्रम पर लौट आए वहां आकर उन्होंने देखा की राजा धित्राष्ट्र नित्यकर्म करके गांधारी के साथ शांत भाव भाव से से बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ी दूर पर शिष्टाचार का पालन करने वाली माता कुंती शिष्या की भाव से खड़ी है। जो ने अपना नाम बताकर को प्रणाम किया और बैठने की आज्ञा मिलने पर वे कुशासन पर बैठ गए भीमसेन आदि भी उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा से बैठ गए इन सबके बैठ जाने पर कुरुक्षेत्र निवासी सत्यूप आदि महर्षियों और महातेजस्वी भगवान व्यास ने दर्शन दिया व्यास जी के साथ अनेकों तथा भी थे राजा तथा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि ने उठकर उन सबको प्रणाम किया व्यास जी ने धित्राष्ट्र को बैठने की आज्ञा दी और स्वयं एक सुंदर कुशासन पर जो काले मृगज से आच्छादित था तथा उन्हीं के लिए बिछाया गया था विराजमान हुए फिर व्यास जी की आज्ञा से अन्य ऋषि महर्षि भी चारों ओर चटाइयों पर बैठ गए। तदनंतर सत्यवती नंदन जी ने से पूछा, राजन, तुम्हारी तपस्या ठीक ठीक चल रही है ना? वनवास में तुम्हारा मन तो लगता है ना? अब कभी तुम्हारे मन में अपने पुत्रों के मारे जाने का शोक तो नहीं होता तुम्हारी समस्त ज्ञानेन्द्रिया निर्मल तो हो गयी है न क्या तुम अपनी बुद्धि को दृढ़ करके वनवास के कठोर नियमों का पालन करते हो? मेरी बहू गांधारी बड़ी बुद्धिमती तथा यह कुंती जिसने अपने पुत्रों की ममता छोड़कर गुरुजनों की सेवा में मन लगाया है अभिमान रहित होकर तुम्हारी शुश्रा करती है न क्या तुमने युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव को धीरज बनाया है इन्हें देखकर तुम्हें प्रसन्नता हो तो होती है न इनकी से तुम्हारा मन साफ है ना? क्या तुम्हारे हृदय के भाव शुद्ध हो गए महाराज, किसी से भी न रखना, करना और क्रोध को सर्वथा त्याग देना ये तीन गुण सब प्राणियों के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं महात्मा विधुर के परलोक गमन का समाचार तो तुम्हें ज्ञात ही होगा साक्षात धर्म ही मांडव ऋषि के हिसाब से विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे वे परम बुद्धिमान महान योगी महात्मा और महामनस्वी थे देवताओं में बृहस्पति और असुरो में शुक्राचार्य भी वैसे बुद्धिमान नहीं है जैसे कुरुश्रेष्ठ विदुर थे तुम्हारे भाई विदुर देवताओं के भी देवता और सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप थे जो सत्य इंद्रिय संयम मनोनिग्रह अहिंसा और दान आदि के रूप में विश्व का कल्याण करता है वह तेजस्वी सनातन धर्म विदुर से भिन्न नहीं है जिसने योग बल से कुरुराजिषिर को जन्म दिया था वह धर्म नामक देवता भी विदुर का ही स्वरूप है जैसे अग्नि वायु जल पृथ्वी और आकाश की सत्ता इस लोक और परलोक में भी है उसी प्रकार धर्म भी उभय लोक में व्याप्त है धर्म की सर्वत्र गति है तथा वह संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है जिनके समस्त पाप धूल गए हैं वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओं के देवता ही धर्म का साक्षात्कार करते हैं जिन्हें धर्म कहते हैं वे ही विदुर विदुर थे, थे, और जो विदुर थे वे ही ये पांडुनंदन युधिष्ठिर हैं, जो इस समय तुम्हारे सामने दास की भांति खड़े हुए हैं महान योग बल से संपन्न और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे भाई विदुर कुंती नंदन युधिष्ठिर को सामने देकर इन्हीं के शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं अब तुम्हें भी शीघ्र ही कल्याण का भागी बनाऊंगा बेटा इस समय मैं तुम्हारे संशयों का निवारण करने के लिए आया हूं। के किसी भी महर्षि ने अब तक जो चमत्कार कार्य नहीं किया है वह भी आज मैं प्रत्यक्ष कर दिखाऊंगा आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाता हूँ बतलाओ तुम मुझसे किस अभिष्ट वस्तु को पाना चाहते हो यदि किसी को देखने सुनने या स्पर्श करने की तुम्हारी इच्छा हो तो कहो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा